Love you. नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में हम लोग एसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे बोसरी से तो आइए सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जो ओपन राउंड के ऑडिशन को दे रहे हैं तो आप सभी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं बच्चों का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी जुड़ना चाहते हैं और बच्चों के लिए शुभकामनाएं करेंगे तो हमारे साथ अभी एस स्कूल के प्रिंसिपल है डॉक्टर अनुराग सिन्हा जी जी डॉक्टर अनुराग सिन्हा आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें कैसा फील कर रहे हैं आप इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को देखकर मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ सर और सबसे पहले मधुबन जो आपका ग्रुप है जी उसको मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ की उसने हमारे एस ग्रुप को इस मंच पर एक मौका दिया इसके बाद मैं आपको आप आपके ग्रुप को 26 जनवरी की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ थैंक यू सर और हम सभी लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीर सिपाहियों ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं केवल hmm. 26 जनवरी को 26 जनवरी ना समझें उसको उस कुर्बानी दिवस के रूप में याद रखें और इस पर्व को हम प्रोटेक्टेड करें ऐसी मेरी आशा है आप सभी लोगों से से और मेरे ग्रुप ओके डॉक्टर okay. uh, अनुराग जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया छब्बीस जनवरी के दिन हम सभी अपने जवानों को याद करती हैं उनको सलाम करते हैं और हर दम उनके साथ रहे हम ऐसी शुभ आपने की है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की ये डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आपके बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे मैं चाहता हूँ की जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है वो प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए हमारे ग्रुप के लिए कंटिन्यूसली बना रहे मुझे मालूम हुआ है कि ये चैनल राजस्थान में मा बाबू और उसके सराउंडिंग एरिया में सुना जा रहा है लोग उसको देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इन फ्यूचर ये जो चैनल है जो आपका 94 जो है वो हमारे महाराष्ट्र में हमारे पूना में भी देखा जा सके ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है ओके <laughs> ओके okay, okay. और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप इसके द्वारा उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी बच्चों को मैं हमेशा वेलकम करता हूँ कि जिस भी एक्टिविटीज़ में जिस भी करिकुलर एक्टिविटीज में आगे हैं उसकी मेरिट के साथ बढ़े <laughs> जितनी जितना उसमें उनमें एक मेरिट होगी उसके अनुसार वो आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में वो फ्रूटफुल होगा और उनके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट भी आगे अच्छा होगी ऐसी मेरी बच्चों के लिए सुख ओके okay, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा ये डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन है तो एक हाथ गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसका एक लाइन ज़रूर बताइए सर मैं आपको गाना तो नहीं गा सकता लेकिन मैं आप अपनी फरमाइश आपके सामने रख सकता हूँ वो मैं जब भी उदास होता हूँ तो एक गाना है सर उसका दे... हाँ क्योंकि तो आपने अच्छा उदास होते हैं तब सुनते हैं आप शायद जरूर बताऊंगा सुनाऊंगा नहीं सर मैं हाँ, ऐसी वो एक गाना है सर गाइड पिक्चर का तो जब भी मैं उदास होता हूँ और परेशान रहता हूँ तो वो गाना शायद लता मंगेशकर ने गाया हुआ है काटो से खींच के लाई आंचल इस तरह से वो गाना है सही बात है तो कभी ये गाना यदि आपके चैनल पर चले तो जरूर चलवा देखा तो <laughs> मिलती है मुझे सुनने में और मेरे जैसे लोग और भी हो सकते हैं। डॉक्टर अनुराग जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और कांटों से खींच कर चल ये जो गाना गाइड फिल्म का है आज फिर जीने की तमन्ना है लता मंगेशकर की आवाज़ में तो थोड़ा सा हम भी सुनेंगे बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल सॉन्ग है जब भी उदास होते हैं तो फिर एक गाना सुनने से एक मोटिवेशन मिलता है सेल्फ मोटिवेशन मिलता है थैंक यू फॉर बहुत ही अच्छा गीत याद कराने के लिए आप सुन रहे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ में उनके प्रिंसिपल ने अभी गुड विशेष बच्चों को दी है और अभी दिनेश करके एक सर है जो अच्छे गाते हैं तो मैं चाहूंगा कि गाने की शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं तो दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा की अपने बारे में बताने के बाद आप एक गाना जो अच्छा लगता है वो गाना सुनाइयेटर ऑफ से एक्चुअली like uh, uh, मैं uh, जो गाना आपको सुनाने वाला हूँ वो मुझे लगता है की जिंदगी में जो भी लम्हे हैं वो उसको स्वीकार करे और उसको अच्छे डिजायरेबल डायरेक्शन uh, में लेके जाए इसलिए मैंने वो गाना चूज किया है इतना अच्छा।, <laughs> अच्छा नहीं जैसे मांग कर रही है बट आई एम ट्राई सर जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते ओ फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते ओ oh, फिर नहीं आते थैंक यू सर ओके जी बहुत ही संगीत आपने याद कराए हैं और बहुत ही अच्छा गाया थैंक यू सो मच थैंक यू हेलो नमस्कार अपना नाम बताइए याशिका याशिकाश करी याशिका बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के इस ऑडिशन में तो कैसा फील कर रहे हैं आप अपने बारे में बताइए आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं घर में कौन कौन है स्वागत है और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आप कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं सुनाइए स्वागत है आप मैं हर चीत भी हार दो कीमत हो कोई तुझे बेतहा प्यार दो बेचारे मार दो हर चीत भी हार दोमत हो कोई तुझे बेतहा प्यार दो सारे हथी मेरी अब अपने तोड़ दी देकर मुझे पता बार हाँ की बन गई हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गई तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए, आ, आ, आ आ क्या खूब रब ने किया बिन मांग इतना दिया वरना है मिलता कहाँ पे तो रो को खुदा हसरते अब मेरी तुम से मेरी तुम दुआ अब मेरी आखरी बन गई हा हसी बन गई हा नमी बन गई मेरे आसमां मेरी जमी बन गए थैंक यू ओके okay, यशिका बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद है और मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं है ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड ओके थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन ड्राउंड ऑडिशन आप सुन रहे हैं और हमारे साथ एक और विद्यार्थी है हेलो नाम बताइए मानसी पवार बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप और कौन से क्लास में पढ़ते हैं और अपने फैमिली के बारे में बताइए ओके मानसी आप तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में ऑडिशन परफॉर्म करने वाले हैं तो क्या फीलिंग है कैसा लगता है आपको <laughs> ओके मानसी परफॉर्म आपका गाना आप सुनाइए फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल बिंदास गाइए ठीक है तुला सोडोला सताई तुला आली जाम आली होती होती जाम गुड़ जामझोप गुड़प भीती भीती कसली थे उद्याटल मटल अपला विचार बरा नहीं मी आहे शूर मी आई सताई मनु खिड़की ती नहीं घबरलीसनाबरिसना सो गिड़की नड़पड़ उठेल घाट जािड़की मिली नही धड़पड़ उठेन अंधार घबर अंधारे घाबरा च नहीं खुशी झोप माला का एकटी एक घाबर दस नुला सोड़ा लाभ गेलो नहीं तू ओके मानसी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और आप आगे भी क्वालिफाई करें कर नमस्कार आप सुन रहे तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड का ऑडिशन भोसरी यहां से जो है बच्चे जुड़े हुए हैं एसपीजी जी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से अभी हमारे साथ एक और विद्यार्थी है हेलो अपना नाम बताइए मेरा नाम जिज्ञासा गवस है जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में और आप कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? मेरे परिवार में पांच सदस्य हैं मैं मेरी बहन मेरे पापा मेरा छोटा भाई और मेरी माँ और मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड से हूँ ओके जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा की आप यहाँ बनना चाहते हैं भविष्य में मैं पायलट बनना चाहती हूँ क्या बात है जिज्ञासा बहुत ही अच्छा लगा आप पायलट बनना चाहते हैं तो हमारी ओर से डेढ़ सारी शुभकामनाएं इन एडवांस और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड के ऑडिशन में आप अपना गीत प्रेजेंट करें धन्यवाद so शुक्रिया बहुत ही प्यारीत देशभक्ति गीत आपने परफॉर्म किया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए तो चलिए मेरी और से बहुत सारी शुभकामनाएं ऑल दी बेस्ट थैंक यूक यू नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे ऑडिशन बच्चे दे रहे हैं अभी हमारे बीच में हेलो आपका नाम जी मेरा नाम साइली गजान सायली बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपने बारे में बताइए मैं कक्षा सातवी में हूँ और मेरे परिवार मेंदा दादी मम्मी पापा मेरे दो भाई और मेरी बहन ओके साहिल बहुत अच्छा लगा अपने बारे में बताया अपने परिवार के बारे में बताया और मैं चाहूंगा कि एक परफॉरमेंस अच्छा परफॉरमेंस सुनाइए हमारे सभी श्रोताओं को ओपन राउंड के ऑडिशन tumko haath pheri main chalu sasela tere takke main badh aaye tere saanse ro raha hai tere liye meri wah hai mera dil hai teri wah hai teri god mein meri duniya tirache sunao o meri maa थैंक यू सो okay, मच so बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबा 90.4 पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं ओपन ग्राउंड का ऑडिशन एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो आपका नाम मेरा नाम योगीराज गजेंद्र कुमार योगी राज बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए ना वो आखिया रूहानी कही ना वो चेहरा नूरा कही ना कही ना, ना जवानी कही जग घूमे आ रे जैसान को सान कोई ना वो हसना रूमानी कही ना वो खुशबू सुहा कही ना वो प्यारे ना दुन देखी कही जैसी तू है वैसे रहना जग घूमया थर जैसान कोई जग घूमया थर जैसाना कोई जग घूमया थर जैसान कोई जग घूमया थर जैसाना कोई ज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ओपन राउंड ऑडिशन आप सुन रहे हैं और अभी हमारे बीच में एक और विद्यार्थी आ रहा है हेलो नमस्कार नाम बताइए ज्नवी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में बताइए माय माय मदर्स नेम नेम इज इज उर्मिला। ब्रदर्स आशीष ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया परिवार के बारे में बताने के लिए और अपना परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है आपका हम सपर, क्या तुझे खबर कि तेरी सांस चलती जिधर रहूंगी बस वहीं उम्र भर है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगी खुदा तेरी गलियों में इस खर रहूँगी बस वहीं उम्र भर मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर तेरी गलियों में दर रहूंगी बस वही उम्र भर है थैंक यू ओके थैंक यू सो मच ऑल दी बेस्ट फॉर माई साइड मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबा तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का आप सुन रहे हैं हेलो है, आपका नाम और आनिश? आनिश गाएकवार। अनिश गायकवाड़ अनिश अनिश गायकवाड़ अनिश गायकवाड़ बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपने बारे में बताइए थोड़ा सा में पढ़ता हूँ ओके, ओके। अनीश बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए जिंदगी हजारों पन्नों में कुछ है तू भी तो कर भी मुझे ना सके तू मैं रोता रो जिंदगी के कदमों में तू भी रो भी जिंदगी के हजारों में तू कैसे हो सके मेरे में गली तू भी हो सके मेरे हो तो थैंक यू ओके अनिश गायकवाड़ थैंक यू सो मच रोग नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नमस्कार क्या नाम है आपका संकल्प बहुत, बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा नाम है आपका और मैं चाहूंगा कि आप ओपन राउंड के ऑडिशन में अपना अच्छा परफॉर्मेंस सुनाइए रंग रंगल तुजती आसा लगली मनात का लगल य रंगल तु जगती रस लस्तुरी ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे आपका माय नेम इज हेमंत दत्तात्रेय सूर्य हेमंत दत्तात्रेय हेमंत बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे uh, में बताइए मैं मेरे को हॉबी में रीडिंग बुक्स पसंद है और मेरे को गाना हेमंत मैं चाहूंगा कि आप अपना खूबसूरत गाना सुनाइए। सुनाइये आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढती तेरी गली मुझको घर मिला बुदाना मेरा हाथ तेरा है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब बास हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल ओके ओकी तू धन मै दिल रूट जाना तेरा मान जाना मेरा ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी राह राहू मैं तेरी राह तू तू मेरी ढूंढते तेरे निशान मिल गयी खुदी तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल हा, मुश्किल सही आशा हुई मंजिल क्योंकि तू कन मैं दिल थैंक यू ओके हेमंत थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत आपने प्रेजेंट किया आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एस पी जी स्कूल के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार नाम बताइए माय नेम इज गायत्री संतोष जाधव गायत्री बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और मैं चाहूँगा की अपने बारे में और परिवार के बारे में बताइए मैं सातवी कक्षा में हूँ और मेरे परिवार में पांच जन है मेरी माँ मेरी पा, मेरे पापा बहन भाई ओके ओके गायत्री बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें सुनाइए कहा ढूंढा तुझे थक गए अब तेरी माँ आजा सांझ में मुझे तेरे फिकर पिक देख मेरी नजर आजा उंगली पकड़ के पैसे सिखा दे दो दे उठा लेना माँ आजा से मेरा मुंह पूछ देना आये आ, आ, आ, ओ ओ मेला सागे जहा आ, आ, आ, आ, आ मुझे जब जिंदगी याद आती है मुझे तेरी घुस की डाटा बेतन है मुझे पुल की तरह क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह थैंक यू ओके गायत्री थैंक यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड रो नमस्कार आप आप सुन सुन रहे रहे हैं रेडियो एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप हैं। और हमारे साथ एसपीजी स्कूल के बच्चे जुड़ रहे हैं तो आइए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार जी नाम बताइए अभिषेक अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन के ओपन राउंड में और मैं चाहूँगा की आप अपने बारे में बताइए ओके अभिषेक मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस सुनाइए सावन माया तेरे और मेरे मिलने का मौसम तुझे से छुपा कर तुझे सीने से लगा है प्यार की बात तुझे से इतना प्यार करूँगा पहली बार आया है मोहब्बत बरसा देना तू सावन माया तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है ना ना ना ना ना ना ना नान जाना तू सावन माया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है थैंक यू ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मेरी ओर से ऑल द बेस्ट नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में बच्चे जुड़ रहे हैं अभी हार्दिक हमारे साथ है हार्दिक आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए बेबी पैर चिपक के आ जा मेरे बाइक पे मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे अच्छा लगता है पकड़ के रखना टाइट से मैं लूंगा लेफ्ट क्योंकि घर तेरे राइट पे चलो चलो चल, चल, चल चलते हैं आजा आजाज मैं उड़ते है जान के हम तुम पे मरते चलो ना कहीं भाग चलते बेबी पैर चिपक के आ जा मेरे बाइक पे मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे अच्छा लगता है पकड़ के रखना ट्राइव ऐसी मैं लूंगा लेफ्ट क्यूँकी ग्राइव पे थैंक यू ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेड 90.4 एफएम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड शिवम ओके okay, तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी सुन रहे हैं एसपीजी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अभी शिवम हमारे साथ है शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मैं मैं तेरह साल का हूँ मैं सातवी कक्षता हूँ अभी तो शिवम एक बहुत ही अच्छा सुंदर परफॉर्मेंस हम सभी को सुनाइये हर पल मेरी आ यादा यादा बिछड़े तू दिल जी दिल में दसा हर पल मेरी आ यादा यादा बिछड़े तू दिल जी दल में जू मैं चुने गाते धीरे धीरे से मेरी जिंदगी धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार प्यारे कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना श्याम वही काम वही तेरे बिना सुनो नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना सुनो नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना सुनो तेरी मेरी मेरी तेरी कजिंदड़ी कजिंदड़ी वो तू ते लिए तेरे मैं मैं क्या धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे आना दीरे दीरे दीरे दिल को थैंक यू ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेड मोदी पॉइंट फोर पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन सुर नमस्कार आप 90.4 एफएम पर ओपन राउंड का ऑडिशन विवेक विवेक हमारे साथ है अभी। विवेक, बहुत -बहुत है अभी आपका बहुत-बहुत स्वागत और अपने बारे में में में बताइए मैं स्कूल कक्षा मेरे पापा इंजीनियर हैं मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरी बहन दूसरी कक्षा में पढ़ती है ओके okay, विवेक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा परफॉर्मेंस हम सभी को सुनाइये स्वागत है आपका चेहरे तेरे खुद को मैं ढूंढू आँखों के अब है इस तरह तो को भी जगह ना मिले ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ये मिलने दूँगे ख्वाहिश ख्वाहिश पुरानी पूरी तुझी से मेरी ये कहानी थैंक यू ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए आप आगे भी क्वालिफाई करे ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं एस इंटरनेशनल स्कूल से बच्चे जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार नाम बताइए मेरा नाम फैद है हाँ फैज बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिवार के बारे में अपने बारे में बताइए मैं कक्षा सातवी बिजनेस में पढ़ता हूँ मेरे स्कूल का नाम एस, एस पी जी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है मेरे परिवार में कुल चार आ, चार सदस्य रहते हैं मैं मेरी बहन मे, मेरे पापा मे, मेरी मम्मी मेरे पापा इंजीनियर हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। और मेरी बहन सेकंड स्टर्ड में पढ़ती है ओके फैद ब अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और मैं चाहूँगा की आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस हमें सुनाइये स्वागत है एक पल सोबा करा तू जाए जे जा है एक पल सोबा करा तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझे सा मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझे भी केर के मैं तुझको कितना चाहता हूँ कभी सोच ना सके कुछ भी नहीं है ये जहा तू है तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहां? के तू ही सफर आकर कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते में तूरे लिए तू का सोच ना सके थैंक यू ओके सर थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल दाई साइड थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट पर ओपन राउंड सुन रहे हैं एस स्कूल से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार नाम बताइए हेलो नेम इज ईश्वरी मलगे क्या नाम है ईश्वरी मलगे ईश्वरी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ओपन राउंड के ऑडिशन में और मैं चाहूंगा की आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस हमें सुनाइए स्वागत है चलू। और के काली इरादे ये छोटी छोटी आख में बड़े बड़े से खाब है सजद तेरी राहे तू खोल दे जिंदगी आ रहा मैं कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी आ रहा मैं आ रहा हूँ जिंदगी आ रहा हूँ मैं कर लिया मुझसे दोस्ती जिंदगी आ रहा हूँ मैं थैंक यू सर ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और ऐश्वर्या आप अपने परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है घर में मेरे में, मेरे फैमिली में पापा, मम्मी, दादी, और मेरा भाई ओके okay. आप क्या बनना चाहते हैं uh, मेरा एम कलेक्टर है एंड माय हॉबी इज माई हॉबीज सिंगर ओके ओके सिंगर के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है अब बाकी कलेक्टर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा <laughs> तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ऑल द बेस्ट नमस्कार आप आप सुन सुन रहे 90.4 पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं और जी स्कूल के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार नाम बताइए पायल गणपत ओके पायल बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छी बातें आपसे होगी और मैं चाहूंगा की ओपन राउंड के इस ऑडिशन में आप ऑडिशन दे रहे हैं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में मेरे मेरे परिवार हम पांच सदस्य रहते हैं मेरी मम्मी पापा और मेरे दो भाई बहन मेरी हॉबी है डांसर डांसर बनने की और मेरा एम डॉक्टर बनने का है ओके okay, पायल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू एंड अपना जो परफॉर्मेंस है वो हमें सुनाइये बहुत ही अच्छी तरह से आप सुनाइए बहुत सारे लोग आपको रेडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं। गाँव के लिखू तेरे लिए मैं क्या करूँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से मेरे दिल को तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना थैंक यू ओके okay, पायल थैंक यू सो मच मेरी और से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको ऑल दी बेस्ट नमस्कार आप सुन रहे तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं हेलो नमस्कार नाम बताइए हेलो नेम नीम शोएब शेख शोएब शेख बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मेरे परिवार में क्या सदस्य रहते हैं जी मेरे भाई मम्मी और पापा मेरी ड्राॅइंग ओके ओके शोरब अपना सुनाइए बहुत ही प्यारा सा गाना आप हम सभी को तूने मारा। घायल हो गया दिल बेचारा सुना है दे रे चाहने वाले आगे दस है पीछे वाला मुझको अपना जान बना ले चमका दे किस्मत का तारा एक बार में जीवे बताऊ के देख मुझे दोबारा तारा। चलती है क्या वारा। ना है है क्या क्या तेरे जाने वाले आगे से पीछे वारा। खड़ी खड़ी सोच रही चल हो थैंक यू ओके okay, सो so, yeah, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल द बेस्ट फ्रॉम दाई साइड नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन फोर एफ पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं एसपी स्कूल से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो नमस्कार माय सेल्फ कल्याण रंजन कल्याण रंजन कल्याण रंजन बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड के ऑडिशन में आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइये We we're burning at the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoke and mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having some heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down don't you give up na na na i won't give up na na na let me love you let me love you we won't give up na na na don't you give up na na na let me love you let me love you thank you okay thank you so much bahut hi pyara sangeet aapne sunaya hai aasha karta hu aapki awaaz sabhi ko pasand aaye all the best from my side this <laughs> rocky नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर ओपन राउंड का ऑडिशन चल रहा है और एस स्कूल से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हेलो सर माय नेम इज यश यशराज प्रसाद ओके यश बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके आप लोगों से मिलके और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड के ऑडिशन में आप कौन सा गाना परफॉर्म करने वाले सुनाइए बन गए हा नमी बन गए हम तेरे मेरी जमी बन गए हाँ हसी बन गए हाँ नमी बन गए हम तेरे आसमां तेरी जमी बन गए हाँ हम बदलने लगे गिरने संभलने लगे जब से है जाना तुम्हें तेरी और चलने लगे हाँ हम बदलने लगे गिरने संभलने लगे जब से है जाना तुम्हें तेरे ओर चलने लगे हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए मानते थे खुदा और हा वही बन गए हा हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमा मेरी जमी बन गए पहचानते ही नहीं अब लोग तनहा मुझे मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे हम हम ढूंढते जिसे वो कमी बन गए तुम मेरे आशिकी के हाँ बन गए, हाँ बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमा मेरी जमीन बन गए थैंक यू यश प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा से सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड नमस्कार आप सुन रहे 90.4 पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ओपन राउंड का ऑडिशन आप सुन रहे हैं एस स्कूल से बच्चे जुड़ रहे हैं अनुज हमारे साथ हैं अनुज आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए माय सेल्फ अनुज ओके अनुज बताइए अपने बारे में okay, Uh, I my hobby टू प्ले द फुटबॉल ओके अनुज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा की आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस सुनाई थोड़ा लाउड में सुनाई क्या कभी हम भरोस है पूरे में जलता है क्या कभी मिलती दीपक जलता है क्या कभी हम भरोस क्या कभी भी नीपक जल्दा है किसी अनहोनी हर आग हम छोड़ गया अनु तू कैसे हम तू ही सहारा तू ही किनारा तू तु ही तू का तारा जय जय तारा जय जय तारा स्वामी देना साथ हमारा देना साथ हमारा ओके अनुजू सो मच आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड का ऑडिशन आप सुन रहे हैं आइए अभी हमारे साथ में शिखर हमारे साथ है शिखर त्रिपाठी शिखर बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो सर गुड मॉर्निंग सर और बताइए अपने बारे में बताइए ओके शिखर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और मैं चाहूंगा कि जो परफॉर्मेंस आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को तो वो दिल से सुनाइए स्वागत है आप ढूंढूं आंखों के दरमिया तू अब है इस तरह खाबो को भी जरा थाम ले ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूँढे ये मिलने की ख्वाहिश ये ख्वाहिश पुरानी वो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी थैंक यू सर ओके शिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस थैंक यू सो मच ऑल दस्ट फॉर माई साइड नमस्कार आप आप सुन रहे आप सुन रहे रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग का ओपन ऑडिशन बच्चों का और जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो उस आवाज़ के लिए विशेष आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में आइए अब हमारे बीच में तुषार अषार बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपने बारे में बताइए मेरे फोर में, में काम करते ओके तुषार अपना परफॉर्मेंस सुनाइए बहुत ही प्यारा सा सभी रेडियो के माध्यम से आपको सुनेंगे बहुत सारे लोग तो उस हिसाब से आप अपना फुल कॉन्फ्रेंस के साथ लाउड में सुनाइए सुनाइये थोड़ा रौं के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी आ जाओ सारे बना के रजनी डोंट कलम में आया मैं तो मुझे अरकाई को रोकेगा कौन अर कह को मीर नेगा किसी का डेडी से डरेगा जिसको जो भी है करना हो कर लो घर में जाके भूग कर बारे आपे, बीड़ी ओपन okay, so राउंड आप सुना है और हमारे साथ एक से बढ़कर एक आवाज आप तक पहुँच रही है और मैं चाहूंगा की इस आवाज को सुनकर आप बच्चों के उमंग को उनके जज्बात को तबजोर दे आइए अभी हमारे बीच में शालिनी दलवी है शालिनी आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सर माय शालिनी बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आपको सिंगिंग डांसिंग हाँ। अच्छा लगता है तो मैं चाहूंगा की एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारे सभी श्रोताओं को सुनाइये स्वागत है वेलकम शानिनी थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूं, आपकी आवाज सभी को पसंद है रंग की, सब आप सुन रहे, पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं अभी हमारे बीच में जन्नवी जादव है जन्वी बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और अपने बारे में परिवार के बारे में बताइए Hello, my name is thank you so much अपने बताने के लिए और मैं चाहूंगा की एक अच्छा सुनाइएस में But do my hair, put my makeup on Saturday night. And I know I'll be long till I hit it and flow, hit it and flow. I got all I need. No in your cash, I in your cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills, baby. I don't need dollar bills to have fun tonight. I love cheap thrills. I don't need your money. As long as I can feel the beat oh baby i don't need all the bills right to tonight i allow you to baby i don't need all the bills right to tonight i allow you to thank you okay janvi thank you so much bahut hi pyara sangeet aapne sunaya aasha karta hu aapki awaaz sabhi ko pasand aaye all the best from my side rangs roki sab नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम अभी हमारे बीच में सिद्धेशवागत है।, है आपका तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और अपना परफॉर्मेंस सुनाइए स्वागत है आपका तेरे खुद को मैं ढूंढूं अपने अब अप तो है इस तरह खाबों को भी जगह ना मिले ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूँधे ये मिलने की ख्वाहिश ये ख्वाहिश पुरानी ओ पूरी तुझी से मेरी है कहानी थैंक थैंक यू यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया ऑल नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुना हैं अभी हमारे बीच में नेहा मांडके हैं नेहा बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर Uh, in my family uh, four members are there. I am studying Okay. हा क्या बनना चाहती हैं आप I want to be a collector. Okay. okay. चलिए बहुत सारे लोग collector बनने वाले हैं अच्छी बात है और मैं चाहूंगा Neha की इस open round के audition में आप अपना अच्छा performance सुनाई लाउड voice. Oh wow oh, oh, oh, oh, oh. You know can love me I know you can It's not with never It's like me there You are my love You are my heart Say there's never ever, ever be a part Am I alone Have good play For just chill It's like me there Say there's never all my eyes. my first love oh heart the first time and now is like baby baby baby oh like baby baby baby no like baby baby baby oh party all is pain my mine baby baby baby oh like baby baby baby no like baby baby baby oh so the roll spin my my thank you sir okay neha bahut bahut swagat hai dhanyawad shukriya bahut hi pyara sangeet aapne sunaya aasha karta hu aapki awaaz sabhi ko pasand aaye all the best from my side sab milke नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन 90.4 एफएम तरंग डिजिटल कंपटीशन को आप सुन रहे हैं प्रांजली सावंत बहुत है प्रांजलि है सोलह लोगो का ओके okay. <laughs> uh, मैं चाहूंगा की आप प्रांजलि क्या बनना चाहते हैं आई वॉन्ट टू बी कलेक्टर आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं ओके प्रांजलि ओपन राउंड के ऑडिशन में आप अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सुनाइए लाउड वॉइस में क्यार्यूजिक में म्यूजिक बजा बजा म्यूजिक बजाना में म्यूजिक बजा म्यूजिक बजा बजाना में म्यूजिक बजा म्यूजिक बजाना चूंगी कार में म्यूजिक बजा म्यूजिक बजा चूंगी ना ना ना ना ई टियो ओमा बेबी के वाली ओमा बेबी के वाली लेकर नंदा बोतल खो सनी सनी मनाली लेकर नंदा बोतल खो सनी सनी मनाली नेहा गाही गाना याद चले ग मेरे गाने आग लगाते अब तो सारी आड़ी में दुनिया अब है कहते लड़की मैं जान और मेरे गाने पे बावड़ी होके थक यू सो मच ऑल दी बेस्ट फॉर माई साइड नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पॉइंट 90.4 एफ पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में ओपन राउंड का ऑडिशन चल रहा है बच्चे एक से बढ़कर एक आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं अंजू सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका इन माय फैमिली सिंह अंजु सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका और परफॉर्म कीजिए लाउड वॉइस में सुनाई प्यारी है जो थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और आशा करता हूं आपकी आवाज सभी को पसंद आए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं अभी हमारे बीच में साक्षी हैं साक्षी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ओपन गाउंड में Hello, and uh, in our family there are four I am going to, uh, set, uh, sing, uh, to sing. Okay, Saksie, performance loud voice न समझ प देखते ही का जागा सा नट करट कर मारो फल नट कर पलू कर, मारो फल नट खोटी कर दी पदमासी मान भा अच्छी खासी करते जावे तारे तो जावे देटे, देटे कर पलू लट कर मारो पलू लट कर, कर मारो पलू लटके थाक। सो ओके साक्षी थैंक यू सो मच बहुत ही प्यारा सा ओल्ड मेलोडी आपने सुनाया थैंक यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुनाए अभी मृणाल गोरे हमारे साथ हैं मृणाल बहुत बहुत स्वागत है आपका हाय सर माय लव यू डियर जिंदगी सॉन्ग ओके मृलाल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू एंड uh, परफॉर्म कीजिए लाउड वॉइस में जो जो दिल दिल लगे लगे दो दो दो आने दो आने आने दिल में ना जाने दो, किधर मस्कुराको, bye bye bye bye bye bye. जाएगा जाएगा, दिल से चीन जाने दो, किधर कबूतराको, bye bye bye bye bye bye. Love you, ज़िंदगी. Love you, ज़िंदगी. Love you, ज़िंदगी. Love me. कभी हाथ पकड़ के तू दे, चल दे चल। कभी हाथ छुड़ा के तेरा चल मैं थोड़ी सी मूठी तू थोड़ी सी तेरी है क्या गूबल जोड़ी है तेरी मेरी आने दो आने दो दिल ना जाने दो कह दो को हाय मुस्कुरा जाने दो जाने दो मुझसे दो, जाने दो, जाने दो doga gura ko bye bye bye bye bye bye haare love you zindagi love you zindagi love you zindagi love, love me zindagi thank you sir bahut bahut dhanyawad shukriya bahut hi pyara sangeet aapne sunaya all the best from my side thank you rangs roki sab नमस्कार आप सुन रहे आपने सुना बच्चों का और बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को और जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए जरूर आप नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो अभी शिल्पा जी है यहाँ पर शिल्पा जी इन सारे बच्चों को तैयार करती है कल्चरल एक्टिविटीज बच्चों के द्वारा कराती हैं तो शिल्पा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मैंने बच्चों को इस राउंड में इस राउंड के लिए तो फ्रीडम दिया था कि आपको जो भी पसंद है गाना क्योंकि हम उनको एक थीम देते थे तो वो लिमिटेड हो जाता था इसलिए मैंने उनको ओपन राउंड के लिए उनके चॉइस का गाना गाने के लिए कहा था सर जी। और बच्चों ने पूरा प्रयास किया अच्छा गाने का जो भी इंटरेस्टेड थे जी जी। हाँ तो मैं समझती हूँ कि वो उनकी जगह बहुत अच्छे थे मतलब उन्होंने अच्छा गाया मेरे दृष्टिकोण से जी जी शिल्पा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया हमारा भी लक्ष्य यही रहता है कि ओपन राउंड में आप अपना मर्जी का मन कंडीशन नहीं और आप अपने हिसाब से परफॉर्म करें तो वैसे ही बच्चों ने परफॉर्म किया और मैं चाहूँगा कि आपको इन सारी चीजों को देखने के बाद आपके मन में कौन से भाव उभर रहे हैं आप कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं मेरे मन में अभी तो एक मराठी गाना है अगर आप गाना गाया है आशा भोसले जी का नाम है जन्मी hmm. एक जन्मीजणू जन्मी जणू तिरुनी नवी जन्मेन मे एक जन्मी जणू तिरुनी नवी जन्मेन मे प्रमाणे सारे माणे भासी लसारे जातिल्य सुखा से स्वर्गीय नाही उदासी ना अर्थता ना बंधने गोलामी भीते अनामी विसरे नमी हरवे नमी हरपे नमी हरबे नमी हरपे नमी, हर नमी। तरी मनाला भेनमी एकाच नवी नवी नवी थैंक य। थैंक यू यू सर ओके okay, शिल्पा जी बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा आपकी आवाज तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा आपने मेहनत किया बच्चों को तैयार किया एंड बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हैं 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल कॉम्पिटिशन का ए ग्रुप का ओपन राउंड आपने आज सुना और कल हम लोग बी ग्रुप का भी ओपन राउंड सुनेंगे तो चलिए आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ऐसी शुभकामना करते हुए मैं अभी आपसे चाहता हूँ इजाजत आप सुना है रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो